सारे चलिए निकाले मस्त मस्त वार सब तुम को दे इरादा आयोग मान लगती आयोग बार बार वाको तुम को दे हल हाँ भी तब चलिए करादूं पूरी भई तब तुम तो दे रस कलारी भई मजबानी मजबानी कई दिन तो दे हंसा पाये मार्म चलोगर साल संगीयर जो तो जो दे सुनो कई साधब मिलकर फिर हो दे भगवान इस गीत पर प्रकाश जाने की कृपा कर और के हस्ते हमारे नमन और आवास बुद्ध को ज्ञान हुआ उसके बाद वे दो सप्ताह तक तो चुप रहे कथाएं कहती हैं कि सारा अस्तित्व खिन्न हो गया उदास हो गया और देवताओं ने आकर उनके चरणों में प्रार्थना की कि आप बोले चुप न हो जाएं। क्योंकि तो बहुत बहुत समय में कभी मुश्किल से कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है और करोड़ों आत्माएं भटकती प्रकाश के लिए वो प्रकाश आपको मिल गया उसे छिपाए मत उसे दूसरों को बताएं ताकि दूसरे अपने अंधेरे मार्ग को आलोकित कर सकें जो खोज लिया है उसे अपने साथ मत डुबाए उसे दूसरों के साथ बांट लें ताकि उन्हें भी कुछ स्वाद मिल सके चुप न हो बोले कहते थे बुद्ध ने कहा अगर बोलूंगा तो जो मैं कहूंगा वो समझ में ना आएगा इसलिए चुप रह जाना ही उचित है क्योंकि जो मैं भूलूंगा वो दूसरे ही लोग का होगा और उसका कोई स्वाद ना हो तो समझ में न आएगा अनुभव के सिवाय समझ का कोई और मार्ग नहीं इसलिए चुप रह जाना ही उचित पर देवताओं ने फिर आग्रह किया और कहा कुछ की समझ में आएगा थोड़ा सा भी धक्का लगा उस यात्रा पर माँ भी समझ में आया थोड़ा सा रस पैदा हुआ थोड़ा सा कुतूहल जगा, जिज्ञासा जन्मी मुदा हुई तो भी उचित है ने कहा जो सच में जिज्ञासु होंगे स्वयं जी खोज लेंगे उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं और जो जिज्ञासु नहीं है वे सुनेंगे भी नहीं उन्हें कहने में कुछ सार नहीं लेकिन देवताओं के सामने बुध हारे क्योंकि देवताओं ने कहा कि कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल सीमांत पर खड़े अगर न सुनेंगे तो खोजने में बहुत समय लग जाएगा अगर सुन लेंगे तो छलांग लग जाएगी और फिर भी सुनेंगे या न सुने, ना ना सुने। जो आपने पाया है आप बांटे क्योंकि तो करुणा प्रज्ञा की छाया है जो जान लेगा वो महाकरुणा से भर जाए वो इसलिए नहीं बोलता कि बोलना उसकी कोई मजबूरी हमारे बोलने और उसके बोलने में फर्क हम बोलते ही इसलिए कि बिन बोले नहीं रह सकते बिना बोले रहेंगे तो बड़ी बेचैनी होगी बोलो हमारा वेचन कठार से बोल लेते हैं निकल जाता है इसलिए तो लोग अपने दुख की चर्चा करते रहते हैं तो क्योंकि जितनी दुख की चर्चा कर लेते हैं उतना दुख हल्का हो जाता है जितनी बात कर लेते हैं उतना बिखर जाता है निन्न बात करने को मिले कोई तो दुख भीतर भीतर इकट्ठा होगा घाव बनेगा मनस्विद कुछ दिन नहीं करते सिर्फ बीमारियों की बात सुनते हैं सुन सुन कर ही उन्हें ठीक कर देते हैं सुनने से मन हल्का हो जाता है जो बोल लेता है वो खाली हो जाता है हम बोलते हैं इसलिए की बोलना हमारे रुग्ण में जरूरी है अन्यथा हम जी नहीं सकेंगे कुछ भी न बोलने को तो हम व्यर्थ की बातें बोलते कहते हैं, हैं मौसम कैसा है और दूसरे को भी दिखाई पड़ रहा है हमको भी दिखाई पड़ रहा है सुंदर सूरज उगा दूसरे के पास भी आंखे हैं, कहने की कोई जरूरत नहीं ऐसा हुआ कि एक सम्राट ने अपने वजीर को कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि इस राजधानी में अंधे कितने तुम उनकी गिनती करो वजी का सचमुच अंधों को जानना चाहते हैं या सिर्फ जिनकी आंखें बंद बंदे उनको सम्राटों का सचमुच जो अंधे क्या मतलब फर्क है क्या दोनों बातों में सचिन ने कहा की अंधो का पता लगाना हो तो गाँव के वैसे ही कवर दे देंगे अस्पताल से पता चल जाएगा वो कोई कठिन बात नहीं लेकिन अगर सच में अंधे जानने हो तो जरा मुश्किल है समय चाहिए वजीर दूसरे दिन सुबह जाके बाजार में बैठ गया उसने आसपास पास जूते फैला लिए जूते सीने लगा ठोकने लगा जो भी आदमी निकला वो पूछे क्या कर रहे वो उस अंधे में नाम लिख ले क्यूँकि तो जो वो कर रहा है वो देख ले रहा पूछना क्या है क्या कर रहे हैं खुद सम्राट तक का नाम अंधो में आ गया तो सम्राट भी जब निकला दोपहर से पूछा ये क्या कर रहे हैं उसने तब नाम लिख लिया जब फेरे स्तारी तो बहुत लंबी थी सिर्फ कुछ बच्चों को छोड़कर जो उधर से निकले थे और उन्होंने जरा भी फिक्र न के पूछा बाकी सभी अंधे थे अगर कोई हमारी बातचीत पर ध्यान दे तो बहुत हैरान होगा हम वो बातें कर रहे हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं जो दूसरे को भी दिखाई पड़ रहा है वो हम दिखा रहे हैं जो दूसरे को भी पता है वो हम बता रहे हैं जो दूसरे ने सुन लिया है वो हम सुना रहे हैं जो दूसरे ने भी पढ़ लिया है वो हम समझा रहे हैं हम कट जा रहे हैं? और दूसरा हमें बर्दाश्त कर रहा है सिर्फ इस आसानों के थोड़ी देर बाद जब हम चुप होंगे तो वो भी अपना रेचिन्ह करेगा हम बैठे रहते हैं तब तक सुनते रहते हैं तब तक जब तक, तक, तक हमें मौका नहीं मिले बस मौके की बात है जब हम सुनते हैं हम सुनते नहीं क्यूंकि हम बोलने को तैयार हैं दूसरा भी तुम्हें जब सुनता है सुनता नहीं वो भी बोलने को तैयार है हम सब बोलने वाले हैं सुनने वाला कोई है ही नहीं अगर तुम दो आदमियों की बातें बड़े साक्षी भाव से सुनो तो तुम हैरान हो वो एक है वार्तालाप नहीं वो एक एक अपने अपने से बोल रहा है दोनों सिर्फ जुड़े हुए मालूम पड़ते हैं वो बहाना है तुम कोई शब्द चुन लेते हो दूसरे की बातचीत वो शब्द की खूटी पे अपने को टांग देते हो और चल पाते हो तुम्हारी गाड़ी किसी और तरफ जाती है इसलिए तो दो व्यक्तियों के बीच विवाद आसान है संवाद मुश्किल है संवाद तो तभी तो हो सकता है जब सुनना भी आता हो हमें सिर्फ बोलना आता है तो हम अगर परमात्मा के द्वार पर भी जाते हैं तो वहाँ भी बोलते हैं वहां भी उसको हम बोलने का मौका नहीं देते वास्तविक प्रार्थना तब शुरू होती जब तुम उसे बोलने का मौका दो तुम्हारे बोलने की वहाँ जरूरत क्या है तुम जो भी कहोगे परमात्मा पहले से जानता है तुम कृपा करके चुप हो जाओ थोड़ा उसे बोलने दो तो लेकिन चुप होना हमें आता नहीं चुप होना बहुत कठिन है बीमार चित्त के साथ चुप होना एकदम कठिन स्वस्थ चित्त के साथ बोलना कठिन हो जाता है क्योंकि तो जब तुम शांत हो जाते हो तब कैसे बोलोगे जब तुम शांत हो जाते हो तब एक एक शब्द को बोलना कठिन हो जाता है संतों ने बोला है करूणा के कारण लेकिन बोलना बड़ी कठिनाई है भीतर जो ग्रहण शून्य में खड़े हो गए वहाँ एक शब्द बनाना भी मुश्किल है फिर भी उनकी करुणा है कि वो शब्द बनाते है उनकी करुणा है कि वो जानते हैं शब्द देते हैं, शब्द से बहुत कुछ होगा नहीं उनकी करुणा है वो तुम्हारे चेहरे को देखते हैं कि तुमने शब्द तो सुन लिया अर्थ तुम्हारी समझ में नहीं आया फिर भी बोले जाते हैं इस आशा में शायद संयोग बन जाए निमित बन जाए और कोई जग जाए कबीर के ये वचन बच्च बहुत महत्वपूर्ण है मन मस्त हुआ तब क्यों बोले जब मस्ती आ जाएगी जब उस ज्ञान की मदिरा उतरेगी, और जब तुम इतने आनंदित हो जाओगे जब मन मस्त हुआ तब क्यों बोले तब बोलोगे कैसे तब बोलना होगा भी क्यों इसका यह अर्थ हुआ है कि जब तक तुम तो मस्त नहीं हो तभी तक बोल रहे हो आदमी आनंदित होता है तो चुप होता है दुखी होता है तो बोलता है आदमी स्वस्थ होता है तो स्वास्थ्य की चर्चा नहीं करता बीमार होता है तो बीमारी की बड़ी चर्चा करता है जब तुम पूरे स्वस्थ होते हो तब तुम शरीर की बात ही भूल जाते हो तब शरीर की बात ही क्या करनी शरीर का पता ही नहीं चलता शांतु तो कहता है जब जूता ठीक आ जाता है पैर पर तो पैर भूल जाता है जब जूता काटता है तब पैर की याद आती जब तुम्हारा सिर स्वस्थ होता है तब तुम सिर को भूल जाते हो सच तो यह है तुम बेसर हो जाते हो जब सिर में दर्द होता है तभी सिर का पता चलता है बीमारी का बोध होता है इसलिए संस्कृत में दुख के लिए जो शब्द है वही शब्द ज्ञान के लिए है वेदना दुख का अर्थ भी रखता है और वेदना वेद का अर्थ भी रखता है ज्ञान का दुख का ही बोध होता है आनंद तो जैसे शराब वो सब बोध खो जाता है होश ही दुख का होता है पैर में कांटा चुभता है तो पैर का पता चलता है कांटा ना चुभ तो पैर का पता नहीं चलता पीड़ा का बोध आनंद का क्या बोध आनंद के साथ तो हम इतने एक हो जाते हैं कि बोध किसको होगा किसका होगा दुख के साथ फासला होता है इसलिए ज्ञानियों ने कहा है आनंद तुम्हारा स्वभाव है दुख तुम्हारा स्वभाव नहीं, क्योंकि जिसके साथ हम एक नहीं हो पाते वो हमारा स्वभाव कैसे होगा पैर में कांटा लगा होना अस्वाभाविक है इसलिए दुखता है जब पैर में कांटा नहीं हो स्वाभाविक है सब दुख खो गया पैर भी खो गया जितने जितने तुम स्वस्थ होते जाओगे उतना उतना गहने को क्या बचेगा जब कोई परिपूर्ण स्वस्थ होता है शरीर मन आत्मा सब शांत हो जाते तब गहने को कुछ भी नहीं बचता मन नष्ट हुआ तब क्यों बोले बोलना दुख के जगत का होंगे और इसलिए जब कोई आदमी विक्षिप्त हो जाता है तो 24 घंटे बोलता रहता है सिर्फ तो बोलता है 24 घंटे रात में भी बड़बड़ाता है दिन में भी बोलता रहता है एक छोर विक्षिप्त का है जब वो 24 घंटे बोलता है दूसरा छोर विमुक्त का है जब वो बिल्कुल चुप हो जाता है उसके घर में कोई भी नहीं होता सन्नाटा होता है उसके घर में कोई आवाज नहीं होती कुछ कहने को नहीं होता कोई शोर नहीं उठता एक परम सुनिता की लयबद्धता होती विक्षिप्त आदमी को देखो पागल को ठीक से अध्ययन करो तो तुम अपने को भी पागल पाओगे तुम बोलो ना बोलो भीतर तुम्हारी बातचीत जारी रहती है सूफियों के पास एक विधि है जो भीतरी बातचीत को रोकने के काम में लाए जाते सूफी कहते हैं कि जो इंटरनल डायलॉग वो जो भीतर बात चल रही है वही बाधा है परमात्मा तुम्हारे बीच जैसे तुम वहाँ चुप हो गए सब पर्द गिर गए वही गुंगठ और भीतर तुम चर्चा किए जाते हो भीतर एक क्षण भी ऐसा नहीं आता जब चर्चा बंद होती हो या तो तुम बाहर बात करते हो अगर बाहर कोई न मिले तो भीतर बात करते हो लेकिन बात जारी रहती है। इसे थोड़ा होश पूर्वक जांचने की कोशिश करना ये जो भीतर वार्तालाप चल रहा है यही पर्दा है और इसके तुम सजग साक्षी हो जाना देखना एक दूरी निर्मित करना तुम खुद नहीं कर रहे हो ये वार्तालाप ये तुम्हारा मन कर रहा है तुम भी होकर देख सकते हो तुम एक साक्षी हो सकते हो जब तुम देखने वाले बन जाओगे तुम धीरे धीरे पाओगे भीतर का वार्तालाप बंद होने लगा कभी कभी बीच में अंतराल के क्षण आ जाएंगे कभी बादल हट जाएंगे खाली आकाश दिखाई पड़ेगा उसी खाली आकाश में पहली समाधि का अनुभव तुम बादल नहीं हो तुम शून्य आकाश हो बादल आते हैं चले जाते हैं शून्य आकाश सदा वहीं है बादल तुम्हारा स्वभाव नहीं शून्य आकाश तुम्हारा स्वभाव जो सदा रहता है जो कभी नहीं बदलता वही स्वभाव है शब्द तुम्हारे स्वभाव नहीं शून्यता तुम्हारा स्वभाव है शब्द तो आते हैं बादलों की तरह चले जाते हैं उठते हैं लहरों की तरह खो जाते तुम शब्द नहीं हो लेकिन तुम चौबीस घंटे शब्दों में खोए हुए हो जैसे हम किसी आदमी को आकाश देखने भेजे और वो बादलों की खबर लेकर आ जाए ऐसे ही जब भी तुम भीतर जाते हो शब्दों को लेकर बाहर आ जाते हो आकाश तक पहुँच ही नहीं पाते तुम्हारी जब तक आकाश की तरफ पहुँचना हो तब तक गगन गुफा कैसे खुलेगी तब तक कैसे झरेगा अजर अमृत तब तक कैसे डूबोगे तुम रसघार में और जब कोई इस तरफ में डूब जाता है तो कभी ठीक कहते हैं मन मस्त हुआ तब क्यों बोले जब आने आ गया तो चुप भी सक जाती बड़ी कठिनाई है बोलने की श्रम से बोलते तुम श्रम से अपने को चुप रखते हो अगर तुमसे कहा जाए कोई मर गया और दो क्षण शांति रखो तो दो क्षण ऐसे लगते हैं जैसे दो वर्ष बड़े लंबे मालूम पर नहीं लगता है कोई भूल चुप कर रहा है बंद करो दो हो गए होंगे कप के और ऊपर से तुम चुप भी हो जाते हो भीतर तो सब चलते रहता है भीतर जरा भी चुप्पी नहीं होती दो क्षण तुम चुप नहीं रह सकते कैसी तुम्हारी योग्यता कैसी तुम्हारी समझ काहे की कुशलता और दो में तुम चुप नहीं रह सकते तुम जान देना कि तुम विक्षिप्त हो तुम करीब करीब पागल तो पागल और तुमने जो फर्क है वो मात्रा का है तुम भी अपने पागलपन को भीतर दबाए हो वो कभी भी फूट सकता है वो तैयार हो रहा है वो मवा की तरह भीतर इकट्ठा हो रहा है कभी भी मुंह मिल जाएगा गांव हो जाएगा और वो फूट पड़ेगा डिग्री इसके फर्क कोई 90 डिग्री का पागल है कोई पंचानबे डिग्री का कोई 100 डिग्री का 100 डिग्री पे विस्फोट हो जाता है तो लोग तुम्हें पागल खाने पहुंचाते लेकिन तुम दस मिनट अपने घर के कोने में बैठ के मन में जो भी चलता हो कागज पे लिख लेना तुम जो भी पाओगे तुम अपने मित्र को निकटतम मित्र को भी बताने को राजी ना होगा तो तुम बिल्कुल पागल पर पड़ेगा जो तुम्हारे मन में चलता हो उसे लिखना कागज पर बेमैनी मत कर जो चलता हो वही तुम बड़े हैरान हो गए चलाने लगा रहा है। रास्ते से गुजरते हुए कुत्ता दिखाई पड़ता है, कुत्ता दिखाई पड़ा कि यात्रा शुरू हो गई मित्र का कुत्ता याद आ गया मित्र के कुत्ते की वजह से मित्र याद आ गया मित्र की वजह से मित्र की पत्नी याद आ गई और चल पड़े तुम अब इस कुत्ते उसका कोई लेना देना नहीं भित्र की यात्रा शुरू हो गई अंतरंग वार्तालाप इंटरनल डायलॉग चल पड़ा अगर तुम किसी से कहोगे तो कि कुत्ते को देखते यह सब हुआ ये भी हो सकता है कि मित्र की पत्नी के प्रेम में पड़ गए वो कुत्ता शादी हो गई बाल बच्चे हो गए उनका तुम व्यवहार कर रहे सेख हो तुम्हें शेख चिल्ली की कहानियां पढ़ी वो तुम्हारी ही कहानियां मन शेख चिल्ली ये मैं समझना की वो बच्चों को बहलाने के लिए लिखी गई कहानियां ये तुम चौबीस घंटे कर रहे हो यही चंद्रा है यही नींद है जिसको कबीर कहते हैं समतो जागत नींद न कीजे जागे तुम ऊपर ऊपर से लग रहा है और भीतर बड़े सपने चल रहे परत दर पर सपनों की तुम्हें घेरे हुए परत दर पर बादलों की आकाश को घेरे हुए और इस सब परत जरा परत जो पागलपन है ऐसे तुम दूसरों पर उलिछते रहते हो इसे तुम दूसरों पर फेंकते रहते हो वही तुम्हारा वार्तालाप मन मस्त हुआ तब क्यों बोले लेकिन जब तुम मस्त हो जाओगे नील गगन हो खुलेगी गगन की गुफा बरसेगी अजर झार धार तब तुम क्यों बोलोगे तब तुम चुप हो जाओगे फिर भी जो चुप हो गए है वे बोले उनके बोलने और तुम्हारे बोलने में बुनियादी फर्क है गुणात्मक फर्क है क्वालिटेटिव तो फर्क है वे बोलते हैं इसलिए कि उन्होंने कुछ जाना तुम है तुम बोलते हो इसलिए कि तुम हो। बोलते हैं इसलिए कि बोलने से कुछ देना चाहते हो तुम बोलते हो इसलिए कि तुम बोलने से कुछ रेचन करना चाहते हो तुम्हारा बोलना दूसरे के लिए अहित कर फेंक रहे हो उनका बोलना दूसरे के लिए परम कल्याण क्योंकि आनंद बांट रहे हैं। उनके सब्द सब्द में की झमकार होगी रस थोड़ा सा भरा आ जाएगा उनके शब्द शब्द में थोड़ी सी सुगंध सांस चली आएगी तुमने अगर फूल भी हाथ में रखे तो हाथों तो में सुगंध आ जाती तुम तो अगर बगीचे से गुजर भी गए तो फूलों की गंध तुम्हारे वस्त्रों में आ जाती संद के सुनने से जब कोई शब्द गुजरता है तो थोड़ी सी सुनता थोड़ी सी ताजगी उस भीतर के संसार के लिए आता है इसलिए संदों को समझने शनना काफी है विचारना जरूरी नहीं नानक निरंतर कहते हैं कि तीन चीजें हैं महत्वपूर्ण एक है परमात्मा जिसका हमें कोई पता नहीं उस तक पहुंचने के लिए द्वार है गुरु लेकिन गुरु क्योंकि तो हमें कोई पता नहीं कौन गुरु तो उस तक पहुंचने का द्वार है साध संगत साधुओं का संग साथ जहां बने लोग जहां बनी बात होती हो जहाँ उस संसार की कुछ चर्चा चलती हो साधु संगत वहाँ बैठ के सुनना उसकी सुनते सुनते साध संगत में गुरु मिल जाए और गुरु मिल गया तो तुम मार्ग पर आ गए साध संगत से मिलेगा गुरु गुरु से मिलेगा परमात्मा बड़ा मूल्य है जहाँ भली बात चलती हो वहाँ बैठ के सुन देने का भी बड़ा मूल्य है और समझोगे कैसे तुम समझो को समस्त तबियती जब तुम भी उसी अवस्था में पहुंचोगे रस ले सकते हो उनकी वाणी को अपने भीतर प्रवेश हो जाने दे सकते हो तुम ग्राहक भाव रख सकते हो खुला मन ताकि उनके शब्द तुम्हारे भीतर चले जाएं, शायद उनके शब्द जिस अज्ञात लोक से आ रहे हैं उसकी थोड़ी सी चोट तुम्हारे भीतर भी जगे संतों के पास अगर तुम मस्ती सीख लो तो तुमने सब सीख लिया मन मस्त हुआ तब क्यों बोले हीरा पायो गांठ बचिया बार बार बात क्यों खोले हीरा मिल गया गांठ में बांध लिया अब बार बार उसको क्या खोलना तुम खोलते हो अगर रास्ते पर तुम्हें हीरा मिल जाए तुम गांठ तो बचाओगे लेकिन बार बार खोल के देखोगे क्यों तुम्हें संदेह, तुम्हें पक्का भरोसा नहीं है कि हीरा मिल सकता है कि ये हीरा है और मुझे मिल गया तुम्हें अपने पे भी भरोसा नहीं तुम्हें हीरे पे भी भरोसा नहीं तुम संदेह ग्रस्त हो इसलिए बार बार खोल कर देखते हो जहाँ श्रद्धा है वहाँ समझे कर। जहाँ श्रद्धा है वहां हीरा मिला गांत बैठाया बापू बार बार क्यों खोले तो जब बुद्ध कबीर नानक उपलब्ध हो जाते मिल गया हीरा उसको गांध लठिया लिया आप बार बार क्या खोलना वे उसकी चर्चा भी नहीं करते उस सम्ब में तो चु ही रहते जो उन्होंने पा लिया अगर वे चर्चा भी करते हैं तो चर्चा परोक्ष ऐसा हुआ एक सूफी फकीर वत को लाया गया वो बहुत मोटी थी और उसके पति ने कहा कि इसे बच्चे पैदा नहीं होते आपकी कृपा हो जाए बायजीत बोला बच्चे कृपा तुम पागल हुए चालीस दिन में ये मरने वाली औरत बचेगी नहीं सांस देख रहा हूँ इसकी माथे की रेखा इसके लिए हम क्या करें कुछ भी नहीं किया जा सकता पति पत्नी उदास लौटे 40 दिन बाद मौत पत्नी खाट से लग गई खाना पीना बंद हो गया लेकिन 40 दिन आए और गुजर गिर वो न मरी तो फिर वाजिद के पास जाना पड़ा कि अच्छी मुसीबत खड़ी कर दी 40 दिन मौत में गुजरे रोते गुजरे और ये पत्नी तो जिंदा है बाजि ने कहा जाओ इसको बच्चा हो सकेगा सिर्फ इसका मोटापा कम करना है वो मौत के बाद जो दवा थी ये इनडायरेक्ट परोक्ष हुआ ये स्त्री मानने वाली नहीं थी अगर इस इससे कहा जाए तो तू मोटापा तो कम करो सीधी बात नहीं हो सकती थी मोटापा कम कम करने को तो बहुत वैद्य कह चुके थे बहुत चिकित्सक कह चुके थे फकीरों के पास तो कोई आती तब है जब सब चिकित्सक और वैद्य चुक जाते हैं कभी तो कोई आखिरी बात के लिए आता है वह आखिरी उपाय है तो बास ने देखा कि बात तो साफ है इतनी मोटी स्त्री को बच्चे नहीं हो सकते और मोटा पा ये कम करेगी नहीं मौत की बात तो झूठ है। लेकिन हम इतने झूठे हैं कि झूठ ही हम पर काम करता है। तो संत हीरे की बात नहीं करते वो तो कुछ और ही बात करते हैं जिससे हीरे के प्रति रस लग जाए हीरा तो तुम्हें देवी दे तो तुम पहचान ना क्योंकि पहचान के लिए अनुभव चाहिए ऐसा हुआ हुआ झुन्नून एक आदमी इसका पास आया और उसने झुन्नून को कहा कि सब बकवास मैं कई सूखियों के पास गया सब बातचीत कुछ सार नहीं पाया वो फलना सूखी है तो और सूफी है उसके आचरण का भरोसा नहीं और एक सूफी है वो बातचीत तुम करता है लेकिन अनुभव उसे झुम्मून का बात पीछे करेंगे जरा मुझे जरूरत है काम की तुम थोड़ा तो सा काम कर दो ये पत्थर मेरे पास तुम चले जाओ बाजार सोने और चांदी की दुकानों पर अगर कोई इसे एक सोने के सिक्के में खरीद ले तो, तो तुम बेचाओ वो आदमी गया बाजार पास ही था सोने चांदी की दुकानों पर तो गया कोई उसे एक सोने के सिक्के में लेने को राजी नहीं था ज्यादा से ज्यादा एक चांदी का को सिक्का कोई देने को राजी हुआ वो भी बड़े बसोपेश उसने कहा जो तो पत्थर लिखी बेकार है सोने की तो बात छोड़ो उस वहन में मत चांदी का एक सिक्का मिलता है और वो भी आदमी समृग्ध वो भी पक्का नहीं उनके लेना ले। क्या करना जूनू ने कहा कि अपनी जोहरी की दुकान तो पर चले जाओना तो मत पत्थर को सच दाम पहुंच के वो गया वो एक हजार सोने के सिक्के देने को तैयार था जब वो बेचने को राशि में हुआ तो वो दस हजार तो सोने के सिक्के देने को तैयार कब वो बेचने को राजी न था तो उसने कहा तुम कितना चाहते तुम बोलो लेकिन पत्थर जाने न देंगे तो उसने नहीं जिसका तो बेचने का कहा नहीं पत्थर सिर्फ दाम घूसने तो कहा वापिस प्लॉट क्या है हो तो हक हो अच्छा हुआ उन्हें बेचना आया नहीं देख देख तो एक चांदी का फिक्का नहीं था दस हजार के वो देने को तैयार और पूछता कि तुम बोलो अब किन्न का पत्थर नहीं सिर्फ तुमने इसलिए भेजा था की तुम पता लगा लो हीरे की पहचान के लिए जोरी होना जरूरी है तुम कमजोरी हो कि सूखी की पहचान कर सको चांदी सोने के दुकानदार को हीरे की क्या पहचान फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान होगा कि पत्थर बंदी में थोड़ा समझदार है की चलो करीब बचायद किसी काम आ जाए और कहीं सब्जी की दुकान पर चले जाओ कहेगा दो पैसे में दे जाओ सांस सब्जी तोलने के काम आ जाएगा कहा वापस रख दो जोहरी चाहिए हीरे की पहचान के लिए कौन पहचानेगा सूखी को कौन पहचानेगा संत को साधु को हीरा तुम्हें दिया नहीं जा सकता तो तुम पहचानोगे नहीं, नहीं तुम कहीं गवा दोगे या बच्चों को खेलने को दे दोगे ज जो पोर्मेंट है वो गोलकंडा में गरीब के घर में बच्चों का खिलौना था खेत में मिल गया था बच्चे उससे खेलते थे हीरे की पहचान जोड़ी को ज्ञान की पहचान ज्ञानी को तो तुम्हें दिया नहीं जा सकता दे बीना तो तुम उसका दुरुपयोग करोगे इसलिए कबीर कहते हैं हीरा पायो गांव बार बार बाखो क्यों खोलो और खुद को तो कोई संदेह नहीं है क्योंकि वो जो अनुभूति असंदिग्ध लोग मुझसे पूछते हैं लोग सदा से पूछते रहे कि ये कैसे पक्का पता चलेगा कि ध्यान रख ये कैसे पक्का पता चलेगा की परमात्मा मिल गया ये कैसे पक्का पता चलेगा की समाधि है मैं उनसे कहता हूँ कि तुम्हारी खोपड़ी में कोई लक्की मार दे तब तुम्हें कैसे पक्का पता चलता है कि दर्द हो रहा है इसको तुम किसी और से पूछ नहीं चाहते की भाई मुझे दर्द हो रहा है कि नहीं जब तुम्हें दर्द का अनुभव हो सकता है तो तुम्हें आनंद का अनुभव न जब तुम पीड़ा को पहचान देते हो तो तुम आनंद को पहचानने की खबर दे दिए क्योंकि पीड़ा उसी का तो अभाव जब तुम्हें बीमारी का पता चल जाता है तो स्वास्थ्य का भी पता चल ही जाएगा जब नरक को तुम पहचान देते हो तो, तो स्वर्ग को भी पहचान लोगे ये तो पूछना नहीं पड़ेगा कि जो मुझे मिला वो मिला है या नहीं लेकिन जब हीरा मिलता है हीरा पायो घास के आयो बार बार बागो क्यों खोले समझे तो कुछ होता नहीं वो अनुभव असंदिग्ध थे परमात्मा का अनुभव संदेह थी थे जब होता है बस हो गया फिर सारी दुनिया कहे की नहीं हुआ तो भी कोई सवाल नहीं सारी दुनिया सिद्ध कर दे कि नहीं हुआ तो भी कोई सवाल नहीं सारी दुनिया कहे कि कोई ईश्वर नहीं तो भी कुछ फर्क नहीं पाता जब तुम अनुभव हो गया बस वही प्रमाण परमात्मा का अनुभव सेल्फ डिविडेंट स्वा प्रमाण उसके तो किसी तो तो और प्रमाण की जरूरत नहीं वो खुद ही अपना प्रमाण हो गया हो गया लेकिन जब तक नहीं हुआ तब तक तो तो बड़ी मुश्किल कोई दूसरा अनुभव तुम्हारे हाथ में रख दे तुम ना पहचान सकोगे क्योंकि पहचान तो, तो केवल अपने ही अनुभव की होगी दूसरे अनुभव की नहीं कभी लाख से पटके तुम्हें भरोसा ना आया था भरोसा तो कभी आया था जब तुम्हें घटना घट गट जाएगी और तब ही पाए हो गांठ गए हो बार बार लाखों क्यों खोले हल्की थी तब चली तराज पूरी घई तब क्यों तोले तराजू का पलवा जब तक हल्का रहता तब तक ऊपर जिस जिस काले होने लगता है नीचे उतरने लगता और जब पूरा ही भर जाता है तो जमीन से लग जाता है फिर तोलना बंद हो जाता है हल्की खेतों चढ़ी तराजू, पूरी बही तक क्यों तोड़ना फिर तोलना ही बंद हो जाता है अभी तुम्हारी जिंदगी में तोलना ही तोलना चलता है तोलने का अर्थ है तुलना कम्पेरिजन तुम अभी जब भी कुछ सोचते हो हमेशा तुलना में सोचते हो सुंदरी की प्रतियोगिता थी देश की बीस सुंदरिया चुनाव होना था कौन पूरे देश की प्रथम सुंदरी हो निर्णायकों ने मुला नसुद्दीन को भी आमंत्रित कर दिया था बूढ़ा और अनुभवी आदमी जिंदगी के बहुत उतार चढ़ाव थे थे बहुत स्त्रियों के संबंध थे विवाह तलाक सब देखा हुआ था दे। पहली जिनकी आई उसने कहा तो दूसरी आई तीसरी आई वो फूक फूल का तारा एक से एक सुंदर स्त्री अपनी ट्रैपर में मुश्किल था कि कौन से ज्यादा जिन्होंने उसे बुलाया था वो थोड़े संदिग्ध हुए मित्रों ने पूछा की न कोई भी स्त्री पसंद नहीं आती तो फूक फूक किए जाते उसने कहीं स्त्रियों को ना कह रहा अपनी औरत को कह रहा हूं वो तुलना कर रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी तुलना से गरीब तुम अमीर हो सच में तुम अमीर हो तुम अमीर हो नहीं सकते हाँ किसी गरीब की तुलना में अमीर हो किसी अमीर की तुलना में गरीब तो अमीर से अमीर भी गरीब बना रहता है क्योंकि कोई और है जो ज्यादा अमीर तुलना से छुटकारा नहीं हो सकता तुम दस को पीछे छोड़ा है वो लेकिन तुम दस तुम्हारे सदा आगे। तुम सुंदर हो न किसी की तुलना में हो लेकिन तुम भी हो क्योंकि किसी और की तुलना चल गई तुम, तुम स्वस्थ हो समझदार हो हर वक्त तुलना चल गई जब तुम कहते हो कि मैं स्वस्थ हूं तब भी तुलना जब तुम कहते हो सुंदर हो तब भी तुलना नहीं के साथ तुम कभी शामित न हो सकोगे क्योंकि कोई ना कोई आगे बना ही रहेगा ऐसा असंभव और जीवन इतना जटिल है कि हो सकता है एक चीज में तुम सबसे ज्यादा आगे पहुंच जाओ तुम सबसे ज्यादा धन इकट्ठा कर लो निजाम के हैदराबाद के पास हैदराबाद के निजाम के पास साथ सबसे ज्यादा धन का दुनिया डा के हित ने हीरे जवारात इकट्ठे कर लिए थे आज भी दूसरा नहीं था तो वर्ष में एक बार जब वो अपने सब हीरे जवारों को रोशनी दिखाने के लिए निकालते तो थे तो सात छतों की जरूरत पड़ती थी उनको फैलाने के लिए छोटी लेकिन रात जब सोपे थे तो एक पैर बड़ी मटकी में जिसमें नमक भरा हो उसमें डाल के और बांध के सोते थे क्योंकि तो भूत से उन्हें बहुत डर लगता था और ये भूत से बचने की गर्की थे नमक पास हो तो भूत हमला नहीं करता इस भय के कारण इस भूत के भय के कारण वो कमजोर से कमजोर गरीब से गरीब नौकर से भी दीन थे नौकर जो उनके क्या मालिक हाथ और ऐसे भैगी हम नहीं डरते कहा का बूथ इतनी बड़ी कुंडीमान से रास्ते होती लेकिन पूरी जिंदगी वो कुंडीमान सोते उस के जीवन उनका बड़ा दुखी वो क्योंकि चौबीस घंटे ही पीछे और वो मन मन बात कैसे भी थे गरीब से गरीब आदमी होना मत पसंद करता है मगर तो निर्दय तो होगी सहा है कैसा मैं भी फकीर को, को निर्णय देखते भर जाते थे की निर्णय चला जा रहा कहीं भी सो जा कोई चिंता नहीं कोई डर नहीं क्या करोगे हैदराबाद के निगाम के पास पाँच सौ स्त्रियों के इस जमाने प्रश्न का सुना है की सोलह हजार स्त्रियों बीसवीं सदी में जब पांच सौ हो सबको तो सोलह हजार को ज्यादा नहीं है सिर्फ बत्तीस गुण हो सकते तो पुरुष की स्त्री थी लेकिन ये आज में सजा तीन दिन का धन था लेकिन मैं आदमी भविष्य रिस्क करता था मौत का धय धन जाता कि जीना ही असंभव है अमरीका का बहुत बड़ा करोड़ा एन जुकाने की जो वो मरा तो उसके सेक्रेटरी ने उससे पूछा कि आप अपार संपदा के मालिक में दस अरब रूपए वो कैश बैंक में छोड़ के गए आप प्रसन्न तो मर रहे हैं प्रसन्न तो छोड़ हैं तो रहा पसंद रहे हैं सिर्फ पड़ोसों का कैसी प्रसन्नता मुझसे अस्पताल खोजने कठिन क्योंकि तो मेरे इरादे सौ अरब रुपए इकट्ठे कर लेते थे और दस अरब ही कर पा रहे हारा हुआ आदमी उसने दस अरब स्तरीय कहे जैसे कोई कहे दस पैसे लेकिन वो दस ही पैसे थे तो क्योंकि जिसके इरादे सौ के रहे हो दस ही उपलब्ध तो करता है वो हारा हुआ है नब्बे से हारा तो वो दुखी नहीं मर रहा और उसके सेक्रेटरी ने उसकी जीवन कथा लिखी है तो उसने लिखा है अगर मुझे कोई कहता कि में ने की बदलने जगह एंड ढुकालने की तो मैंने बदलता वो अगर सेक्रेटरी बनना चाहता और नामालिक मैं तो मैंने ना बनता तो सेक्रेटरी हो के मैं जितना प्रसन्न था उतना मालिक हो नहीं था उसने लिखा है कि दफ्तर का चपरासी दस बजे आए किलर साढ़े दस बजे आए मैनेजर्स बजे आए मैनेजर्स बजे चले जाए साढ़े तो चार बजे छुट्टी पाने चपरासी पांच बजे चला जाए लेकिन एम झुकारने की सुबह सात बजे से जब जाए दफ्तर में रात बारह बजे तक तो की अपने कहा प्रचलित है पहचान था तो पूछा थी कहा सात बजे सुबह से बारह बजे रात तक जुटा हो वो क्या बच्चों को टेंगे उनके साथ कभी खेला कभी दो बात नहीं कभी बैठा तुम दिन डालो, तो और हजार चीजें तुम पन्न पालो तो भी हजार चीजें तुम कुछ भी पालो तुम प्रत न हो सकोगे जब तक तरना जब तक तराजू तोलता है जिस दिन तुम कंपेरिजन छोड़ दो उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे जिस दिन तुम विश्व छोड़ दोगे जब दूसरे से तोलना है स्वयं को उसी दिन दुख हो जाएगा तुम भी तुम पाओगे तुम तुम्हो दूसरे दूसरे हैं खत्म हो तुम फकीर से किसी ने पूछा है तुम्हारे जीवन में इतना आनंद तो क्यों है मेरे जीवन में क्यों मैं, मैं अपने होने से राजी लू फिर तुम अपने होने का कुछ तरकी बताओ नहीं जानता बहरा और मेरे साथ ये झार छोटा है वो झाड़ बड़ा है मैंने कभी इन दोनों को परेशान नहीं देखा कि मैं छोटा हूँ तुम बड़े हो कोई विवाद नहीं सुना तीस काल से मैं यहाँ रहता हूँ छोटा अपने छोटे होने में खुश बड़ा आपने बड़े होने में खुश क्योंकि क्यूँकी तुलना नहीं है अभी उन्होंने तोला नहीं घास का एक पत्ता उसी तो का भी उसी आनंद से घूमता है हवाओं जिस आनंद से देवदार बड़ा वृक्ष डी धी घास का फूल भी उसी आनंद से खिलता है जिस आनंद से गुलाब का फूल खिलता है कोई भेद नहीं तुम्हारे लिए भेद है अनुभव तो में ये घास का फूल तो ये गुलाब का फूल ये गुलाब और घास के फूल खिले तुलना नहीं वो दोनों अपने आनंद में न जो नग्न हो जाता है उसकी तुलना छूट जाती है जो तो कबीर कह रहे में हरि किसी का चढ़ी तराजू पूरी बड़ी तब क्यों कर आनंद बरस गया है गुफा में अमृत की धार बह रही तो आप क्या तोड़ना इससे उल्टा भी सही तुम तोड़ना बंद कर दो तो मदन की गुफा का द्वार खुल जाएगा तुम तोड़ना बंद कर दो तो तुम अभी आनंदित हो जाओगे या आनंदित हो जाओ तो तौल तो बंद हो जाएगी दोनों एक ही सिक्के दो पहनो कहीं से भी शुरू करो कभी ठीक कह रहे सिद्ध की दशा जब तक हल्की सी तरा थी, तब तक पूरी होगी तो क्या हो तो करोगे? लेकिन तुम्हारी दशा तो शुद्ध की साधक की शुरू करोगे तुम तोलना छोड़ोगे जिस, जिस तुम तोलना छोड़ोगे मैं तुमसे कहता तराजू भारी होती जाएगी किसने तुमसे कहा कि तुम किसी से तोड़ो तुम अकेले हो तुम जैसा कोई दूसरा नहीं न तुम जैसी बुद्धि है न तुम जैसा चेहरा है न तुम जैसी आखे है तुम्हारे जैसे हाथ नहीं तुम्हारे अंगूठे का निशान बस तुम्हारा ही सारी दुनिया में आज चार अरब अर आदमी चार अरब आदमियों में एक का भी अंगूठे का निशान तुम जैसा नहीं आज तक जमीन पर अरबों खरबों लोग हो गए उन सबको तो कबरों से उखाड़ लो उनका एक का भी अंगूठे का निशान तुम जैसा नहीं भविष्य में अरबों खरबों लोग होंगे उनमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जिसका अंगूठे का निशान तुम जैसा हो तुम बिल्कुल अद्भुत हो तोल कैसी तुम मुर्गे से तो नहीं तोलते दे कि देखो इसके सिर पर कैसी सुंदर कलगी और हमारे सिर पर नहीं और दुखी होकर बैठ जाते तुम रस से तो नहीं तोलते दे कि देखो सौ फीट आकाश में उड़ और हम केवल छह फीट गए गए कांस जब तुम वृक्ष से नहीं तोलते मुर्गे से नहीं तोड़ते तो पड़ोसी से क्यों तोल रहे हो किसी से क्यों तोल रहे हो तोलोगे तो दुखी रहोगे क्योंकि तो तुम तोलते ही जाओगे कोई ना कोई भिन्न रहेगा कोई ना कोई ज्यादा रहेगा कोई ना कोई हजार तरह के फर्क रहेंगे और तुम दुख में घने गिरते जाओगे तोल बंद कर दो तराजू पूरी हो जाएगी ये साधक के लिए कह रहा हूं सिद्ध की बात कभी ठीक कह रहे हैं हल्की सी तब चढ़ी तराजू पूरी भई तब क्यों तौले स्मरण रखना कि जो सिद्ध के लिए सही है ठीक उससे विपरीत तुम शुरू करना क्योंकि ये तो अंतिम दशा का वर्णन तुम जहां खड़े हो वहां का वर्णन नहीं वहां तो तुम्हारी तराजू तौले चली जाती है और तब तो तुम व्यर्थ दुखी बने हो दुख अस्तित्व में नहीं है तुम्हारे तोलने वाले मस्तिष्क ने सुरत कलारी भई मतवारी मधुआा पी गई बिन तौले तो ये आखरी बात कबीर कह रहे हैं इससे गहरे उतर जाने देना सुरत कलारी भई मतवारी मधुबा पी गई बिन तौले तो कलारी है सर आपकी दुकान का नाम मधुशाला सारे पीने वाले सुरत कलारी जितने पियक्कर इकट्ठे हो गए थे सुरत कलारी बही मतवारी मधुआ पी गई बिन तौले और बिना तौले मधुशाला को पी गए बिना तौले तब सारे पियक्कर मस्त हो गए तौल तौल के क्यों पी रहे हो आनंद को इंच इंच क्यों प्रवेश करने देते हो आनंद से इतने भयभीत क्यों हो उसे पूरा क्यों नहीं उतरने देते पूरा आकाश तुम्हारा है पूरा परमात्मा तुम्हारा है तोलने की जरूरत क्या है ये कोई दुकान है यहाँ तुम कुछ खरीदने तो नहीं आये अस्तित्व तो पूरा खुला है तुम किस लिए भयभीत हो तुम बिना तोले पी जाओ इसे थोड़ा समझिए आदमी दुख से इतना भयभीत नहीं होता जितना आनंद से भयभीत होता है क्योंकि दुख का तो इलाज है आनंद का कोई इलाज नहीं और दुख से तो बचने के लिए औषधियां हैं आनंद से बचने के लिए कोई औषधि नहीं आनंद से आदमी भयभीत होता है क्योंकि आनंद इतना बड़ा है कि तुम उसके नीचे खो जाओगे तुम बच न सकोगे दुख के ऊपर तुम बैठे रह सकते हो दुख की घटसी पे तुम बैठते हो आनंद की घटी तुम्हारे ऊपर बैठेगी आनंद इतना विराट है दुख से तुम इतने भयभीत नहीं होते जितने तुम आनंद से भयभीत होते हो इस तथ्य को तो विश्लिष्ट करके समझ लो बचपन से ही तुम्हें आनंद से भय सिखाया गया है अगर बच्चा नाच रहा है अकार तो माँ बाप कहेंगे क्यों नाच रहा है अगर बच्चा हंस रहा है अकार तो माँ बाप कहेंगे क्या बात हंसने की क्या जरूरत अगर बच्चा कूद रहा है प्रफुल्लित तो हो रहा है और बच्चे अकार होते प्रफुल्लित तो कारण का जगत अभी खुला नहीं अभी बुद्धि के द्वार बंद छोटी छोटी चीजें अकार एक तितली जा रही है और बच्चा प्रसन्न हो गया और मारने लगा तितली के पीछे एक लाल पत्थर मिल गया उसे उठा लाया और समझा कि हीरा मिल गया और प्रसन्न कभी कुछ भी नहीं मिलता बैठा है और प्रसन्न हो रहा है एक घर में मैं मेहमान दो छोटे बच्चे जिनकी उम्र करीब करीब छह साल की रही होगी एक लड़का एक लड़की और एक और भी छोटा बच्चा जिसकी उम्र मुश्किल से तीन साढ़े तीन साल रही होगी वो तीनों खेल रहे थे घर के लोग बाहर गए थे ना अकेला था मैंने देखा कि दो बच्चे एक कमरे में हैं एक लड़की और एक लड़का और सबसे छोटा बच्चा बाहर स्टूडियों के पास बैठा बड़ा प्रसन्न हो रहा है गदगद हो रहा कुछ कारण नहीं दिखाई पड़ता वो खेल में भागीदार भी नहीं जो खेल चल रहा है तो मैं उसके पास गया मैंने पूछा क्या मामला है तुम तो खेल नहीं रहे मैं खेल रहा हूं तो यहाँ बाहर बैठा हुआ पर खेल तो वो चल रहा। उन्होंने कहा वो खेल है उसमें लड़का डैडी बना लड़की मम्मी बनी और मैं होने वाला बच्चा हूँ अभी मैं पैदा नहीं हुआ अभी वो पैदा भी नहीं हुए और गदगद हो रहे हैं। और तुम्हें पैदा हुए कितने साल हो गए अब तक गदगद नहीं हुए हो कब मरने की राह देख रहे वो बड़ा प्रसन्न हो रहा है क्योंकि जल्दी वक्त आ रहा है बच्चे अकारण प्रसन्न होते हैं और हम उनकी प्रसन्नता को तोड़ते हैं हम उन्हें गंभीर बनाना चाहते हैं गंभीरता रोग है लेकिन बाप पढ़ रहा या हिसाब लगा रहा या नोत गिन रहा वो समझता बहुत भारी काम कर रहा हो बच्चे चुप रहो क्योंकि मेरी गिनती भूल जाती तुम मोत गिन रहे हो जिससे ज्यादा व्यर्थ काम दुनिया में खोजना मुश्किल है जिसको बिन बिन तो तुम कहीं ना पहुंचोगे और बच्चे इसके तक चुप रहो और बच्चा आनंद दिन रहा था वो अकारण नाचना चाहता था अकार कूनना चाहता था तुमने क्षुद्र के लिए विराट को रोक दिया और जब सब तरफ से बच्चे पर तो ये रुकावट पड़ती तो धीरे दीर धीरे वो गंभीर होने लगता है और तब एक बात उसको समझ में आ जाती है कि इस समाज में नियंत्रण कंट्रोल का मूल्य है अपने को नियंत्रित रखो जितना तुम ज्यादा अपने को नियंत्रित रखोगे उतना ही आनंद के द्वार बंद हो जाएंगे क्योंकि आनंद तो उतरता है तुम्हारे स्वच्छंद चित्त में स्वतंत्र चित्त में जहाँ कोई नियंत्रण नहीं जहां सब कंट्रोल सब नियंत्रण नीचे रख दिए गए हैं तभी तुम पूरी मधुशाला को पीने में समर्थ हो पाते हो हमारी सारी शिक्षा दीक्षा व्यक्ति को उपयोगी बनाने की है आनंदित बनाने की नहीं उपयोगी का अर्थ है कहीं किलर हो जाना कहीं स्कूल में मास्टर हो जाना किसी दफ्तर में किसी ऑफिस में मशीनरी में फिट हो जाना और जिंदगी भर काम करना और जिंदगी भर पैसे कमाना और बच्चे पैदा करना और उनको भी इसलिए तैयार करना कि वो भविष्य में फैक्ट्री चला कुछ अर्थ नहीं मालूम पड़ता तुम्हारे बाप फैक्ट्री चलाते थे तुम फैक्ट्री चलाते थे उनने तुमको तैयार किया कभी सुख न जाना जीवन का तुम्हें तैयार किया कि फैक्ट्री चलाओ अब तुम और बच्चे पैदा करके तैयार कर रहे हो तुम फैक्ट्री चलाना जैसे की फैक्ट्री को बड़ी भारी बात है जिसको चलाने के लिए सबको पैदा होने की जरूरत है फैक्ट्री न चली तो कुछ हर्ज नहीं फैक्ट्री चल गई तो होना क्या आदमी व्यवसाय से कम कीमत का हमने कर दिया जैसे जैसे जैस फैक्ट्री चलती जाती वैसे वैसे वैस आदमी कम कीमत का होता जाता है तुम्हारा उपयोग क्या है तुम्हारा उपयोग इतना है कि तुम समाज के ढांचे में काम के हो जाओ हमारी सारी शिक्षा दीक्षा बस इसलिए है कि आदमी मशीन हो जाए और मशीन की जगह काम करने लगे जितना कुशल आदमी हो मशीन होने में उतना हमारी व्यवस्था में ऊपर पहुंच जाता हम कहते ये आदमी बड़ा कुशल है जितना अकुशल आदमी हो उतनी हमारी व्यवस्था में नीचे छूट जाता है लेकिन कुशलता का क्या अर्थ है जिससे आनंद उपलब्ध ना होता होता जीवन व्यवसाय नहीं और यही ग्रस्त और संन्यासी का फर्क है मेरे लिए जिसने जीवन को व्यवसाय समझा है वो ग्रस्त और जिसने जीवन को उत्सव समझा है वो सन्यासी तुम्हें मैंने सन्यास के लाल रंग के कपड़े दिए सिर्फ इस ख्याल से कि तुम समझोगे कि लाल फूलों का स्वाभाविक रंग है। जिसका जीवन फल की आकांक्षा रखता है वो ग्रस्त और जिसका जीवन सिर्फ फूल होना चाहता है वो सन्यासी फल का उपयोग फूल का क्या उपयोग है फल को तुम खा सकते हो बचा सकते हो खून बना सकते हो फूल का क्या करोगे फूल का कोई भी तो उपयोग नहीं इसलिए जब हम आनंदित होते हैं किसी के उत्सव में सम्मिलित होते हैं तो फूल ले जाते फूल निरुपयोगी नॉन यूटिलिटेरियन वो कविता की तरह है उसका कोई भी तो उपयोग नहीं उससे तुम प्रसन्न हो सकते हो उससे तुम तिजोड़िया नहीं भर सकते तिजोड़ियां भरने के लिए तो मुर्दा नोट चाहिए जिंदा फूल काम ना आएगा क्योंकि जिंदा फूल अगर तुमने तिजोड़ी में भर लिए तो वो सब सड़ जाएंगे मरे नोट चाहिए जो सड़ते ही नहीं मरी मरा चीज फिर नहीं मरती जिंदा चीज तो मरती सन्यास का अर्थ है जो जिंदगी को फूल की तरह देखता है फल की तरह नहीं यही कृष्ण गीता में अर्जुन को कह रहे हैं प्रतीक अलग कहानी और पृष्ठभूमि भिन्न है पर सार तो यही है वो यही कह रहे हैं कि तू तो कर्म फल की आकांक्षा मत कर तू तो फल की आकांक्षा मत कर तू तो रिजल्ट की परिणाम की आकांक्षा मत कर तू तो फूल की भांति हो जा जो हो रहा है वो होने दे जो हो सकता है कर लेकिन तू इसको प्रयोजन मत बना तू सिर्फ निमित्त रहे फूल की भांति होने का अर्थ तुमने जीवन में उत्सव को जगह दी अब तुम नाचोगे गाओगे प्रसन्न होगे, लेकिन अगर तुमसे मैं कहूँ नाचो तो तुम्हारा मन तत्काल पूछेगा क्या फायदा होगा मेरे पास लोग आते हो कहते हैं ध्यान करने से फायदा क्या होगा तुम बैंक के बाहर कभी निकलोगे की नहीं तुम दुकान से बाहर कभी आओगे कि फायदा प्रॉफिट तुम्हारे सोचने का सभी ढंग रूपयों में बंधा है अगर मैं उनको कह दू कि जब समाधि लगेगी तो एकदम हजार का नोट प्रकट होगा हो गएंगे गा। हो करना जैसा है जल्दी राज बताइए गोर क्या है इतनी देर क्यों की लेकिन अगर मैं उनको कहता हूँ कि आनंद बरसेगा ऐसी घड़ी आएगी सुरत कलारी बहुमतारी मदवा पी गई बिन तौले वो कहेंगे ये अपनी, अपने बस की बात नहीं फिर अभी समय भी नहीं आया वो इसके लिए मरने की प्रतीक्षा करेंगे लोग ठीक मरते वक्त धार में खोते आखिरी थलते रहते लोग कहते हैं जब बूढ़े हो जाओ तब सुनना संतों की बात अभी तो जवान अभी कहा जा रहे लोग मेरे पास आते एक बुढ़े सज्जन मेरे पास आए उनके लड़के ने सन्यास ले लिया लड़का भी ऐसे है, कोई लड़का नहीं पचास साल का है <स्तुरीला> उनकी उम्र कोई रोगी पचहत्तर साल की वो कहने लगे ये आपने क्या किया लड़कों को सन्यास देने लगे अभी उसकी उम्र अभी मैं जिंदा हूं जब तक बात जिंदा है जब तक बेटा लड़ गई आपने उसको सन्यास दे दिया ये तो आखिरी बात मैंने कहा अब आप आ ही गए चलो छोड़ो एक गलती मुझसे हो गई मगर दूसरी लोगों ने तो उन्होंने कहा क्या मतलब मैंने कहा आपको सन्यास मुस्कुराने लगे वो मुस्कुराहट खोखी क्यों सोचूंगा आऊंगा मैं अब और क्या देर है नहीं मैं इसलिए तो आया नहीं था ये सवाल नहीं अगर तुम कहते हो कि लड़कियों को थोड़ी देर से देना था तो देर तुम्हारे लिए हो गई पचहत्तर साल काफी औसत से ज्यादा तुम जी रहे हो मन तो चुप गया ब्याज में जी रहे हो अब भी समझ की हिम्मत नहीं नहीं कहने लगे सोचूंगा अभी कई कामधाम पड़े हैं उलझने हैं की शादी करनी पर आऊंगा एक दिन जरूर आऊंगा वो कह के गए थे वो एक दिन नहीं आएगा क्योंकि वो मर गए कुछ दिन पहले उनके लड़के का पत्र आया कि पिताजी चल बस। व्यवसाय में ही मत चल बसना जीवन आनंद उत्सव है इसका यह अर्थ नहीं कि तुम व्यवसाय मत करना तुम व्यवसाय आनंद उत्सव के लिए ही करना तुम कमाना तो भी गवाने को तुम इकट्ठा करना तो भी लुटाने को तुम बचाना तो भी बांटने को लक्ष्य तुम्हारा आनंद रहे लक्ष्य तुम्हारा फूल रहे खिले और लुटा जाए अपनी सारी सुगंध सुरत कलारी भई मतवारी मदवा पी गई बिन तौले तुम आनंद को तौल तौल के मत पियो तुम बिना तौले पी जाओ यहां कुछ दाम भी तो नहीं लग रहे आनंद का कोई मूल्य भी तो नहीं तुम्हें कुछ भी तो नहीं चुकाना पड़ रहा है सिर्फ पीने की तैयारी काफी है और कलारी खुली है मधुशाला के द्वार खुले एक रात मुला नसरुद्दीन ने मधुशाला के मालिक को फोन किया कोई तीन बजे होंगे कि मधुशाला कब खुलेगी बड़े आज आधी रात ईडी कोई पूछने की बात है नियम से जगा दिया ना मधुशाला नियम से खुलेगी सुबह नौ बजे उसके पहले एक मिनट पहले नहीं सोझा पांच दस मिनट बाद फिर फोन की घंटी आई गुस्से में साधी ने फिर फोन उठाया बुन्ना रसूदिन ने कहा कि कब तक खुलेगी मानीशाला उसका कह दिया एक दफा कि नौ के पहले एक मिनट पहले ने चुपचाप तो सो जाओ पंद्रह मिनट बाद फिर फोन आया तब तो वो आदमी नाराज हो चुका था कि सोने नहीं दे रहा स्नेता तो की मामला क्या है क्या जागत दी गए कहा कि इजाजत दी और असली बात ये है कि मैं मधुशाला के भीतर बंद गू बाहर नहीं तो मुझे निकलना से भीतर नहीं आओ मधुशाला कब खुलेगी तुम तो सोचोगे ज्यादा पी गया होगा पूरी मधुशाला मिल गई बिना मालिक के रात जब दुकान बंद हुई तब वो किसी तरह भीतर रह गए तुम भी आनंद को ऐसे ही पीना खरीद के नहीं खरीदने की कोई तो बात ही नहीं तोल तोल के क्या रहे लेकिन क्यों आदमी तोल तोल के पीता है डरता है मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि अगर हम ठीक से नाचने लगते हैं तो थोड़ा सा भय पकड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि नियंत्रण खो जाए कंट्रोल है अपने पर वो कहीं खो ना जाए ध्यान में जाते हैं जैसे ही घड़ी करीब आती है जबकि विस्फोट हो तभी तो भयभीत हो जाते हैं उससे आके कहते हैं कि वहां ऐसा लगता है कहीं हम खो ना जाए अब तक अपने नियंत्रण रखा है नियंत्रण खोने का डर क्या है डर इसलिए है कि तुम्हारे समाज ने तुम्हें सप्रेशन दमन सिखाया है तुमने इतनी चीजें दबा रखी है कि नियंत्रण खो जाएगा तुम्हें डर है कि वो प्रकट हो जाए तुम दबा के बैठे हो बहुत सी चीजें अगर तुमने आनंद खुल के पिया तो जो तुमने दबाया है वो उठाएगा तो बड़ी मुश्किल होगी तब बड़ा कठिन हो जाएगा गुरजीफ के पास जब भी कोई नया साधक जाता था तो वो पहला काम करता था उसे काफी शराब पिलाने का गुरजीफ अनूठा गुरु था लेकिन बहुत काम का अनूठे ही काम के होते हैं जिन मुर्दों को तुम पूछते हो वो तो किसी काम के नहीं होते तुम पूछते हो उनको इसलिए बिल्कुल मुर्दा है और तुम्हारे नियंत्रण को कहीं से भी नहीं तोड़ते बल्कि तुम्हारे नियंत्रण में सहयोगी तुम्हारे दुख में सहयोगी तुम्हारे दुख को बढ़ाते हैं जमाते हैं। तुम जाओ अपने गुरुओं के पास कोई कहेगा चाय पीना छोड़ो कोई कहेगा सिगरेट पीना छोड़ो कोई कहेगा ब्रह्मचर्य का व्रत ले लो कोई ये कोई <रहे..."> तुम वैसे ही काफी दुखी हो तुम वैसे ही काफी दंधे हो तुम वैसे ही काफी नियंत्रण थोप रखे हो और थोड़ा नियंत्रण बढ़ा देंगे तो तुम्हारे हाथ पे थोड़ी और जंजीरें डाल देंगे वो तुम्हें आनंद पाने के लिए नहीं उकसाएंगे वो तुम्हें और बंधन में जाने के लिए उकसाएंगे ये सच है कि आनंद के उतरने पर ये सब चीजें खो जाती हैं जो छुट तुम्हें आज पकड़े हुए वो पकड़े ही इसलिए है अगर एक आदमी शराबी है तो उसे शराब छोड़ाने के दो उपाय एक तो उपाय उसको वचन दो उससे आज्ञा लो उससे कसम खवा दो उसे व्रत दे दो कि मैं शराब नहीं पीऊंगा ये तुमने उसके हाथ पर एक और जंजीर डाल दी और दूसरा रास्ता ये परमात्मा की शराब पीने की तरफ ले जाओ और जिस दिन वो परमात्मा की शराब पी लेगा उस दिन ये शराब छूट जाएगी ये तुमने मुक्ति की तरफ आनंद की तरफ बढ़ाया बंधनी डाले तोड़े शराब तो छूट ही जाएगी जब उसकी शराब पी ली तो ये शराब दबू देने लगेगी जब उसकी शराब पी ली तब ये शराब नाली का पानी मालूम पड़ने लगेगी जब उसका प्रेम पा लिया, तो ब्रह्मचरी तो अपने आप घट जाएगा उसे घटाने की कोई ज़रूरत नहीं। और जब उसकी संपदा मिल गई तो इस संपदा पर कोई पर आग्रह तुम्हारा अपने आप छूट जाएगा पाओ ताकि ये संसार छूट जाए ये तो परम ज्ञानियों का सदा से संदेश है लेकिन जिन मुर्दों को तुम पूछते हो वो तुम्हें और हथकड़िया डाल देंगे उन्होंने तो हथकड़ियां डाली या उनके बाप दादों ने और उन्होंने सब तरह से तुम्हें दिया है तुम मुस्कुरा भी नहीं सकते खुल के क्योंकि लोग कहेंगे ये असंस्कार ऐसे कहीं खिलखिला के हंसा जाता हंसते भी तुम ऊपर ऊपर हो तुम्हारी हंसी पेट तक नहीं जाती क्योंकि वहां वह है क्योंकि पेट में ही सब दमन है वही काम वासना दबी पड़ी है अगर हंसी पेट तक गई तो तुम तछा पाओगे कि वासना जग रही है तो डरते हो तुम ऊपर ही ऊपर हंसते हो सांस तक पूरी नहीं लेते मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सांस तुम तभी पूरी ले सकोगे जब काम वासना के प्रति तुम्हारा विरोध मिट जाए तुम सांस भी ऊपर ऊपर लेते हो छाती के ऊपरी हिस्से से लेते हो भीतर तक नहीं क्यूँकी अगर श्वास भीतर तक जाएगी तो वो काम के केंद्र पर चोट करती मेरे पास लोग आते जब वे ठीक से सक्रिय ध्यान करते हैं तो वो कहते हैं क्या मामला है हम तो सोचते थे ब्रह्मचर्य आएगा वासना जग रही तो कहता हूं जगेगी क्योंकि अब तक तुमने दबाया है, पर जगने दो भयभीत मत हो उसे जाग आने दो ताकि भय मिट जाए तुम उससे गुजर जाओ और ध्यान किए जाओ क्योंकि तो वासना की ही शक्ति जब ऊपर चढ़ेगी तभी ब्रह्मचरी बनेगी ब्रह्मचर्य काम का दुश्मन नहीं है काम का रूपांतरण रूपांतरण के लिए पहले तो वासना का जगना जरूरी शक्ति हो तभी तो रूपांतरित होगी शक्ति ही ना हो तो रूपांतरण कैसा तो तुम व्यभित मत हो तुम्हारे साधु संत तुम्हें सब तरह से व्यभित करके एक बात सूत्र की तरह समझ लो जो तुम्हें व्यदीत करे उससे बचना जो तुम्हें निर्भय करे उसके पास जाना गुरजी के पास कोई जाता तो वो पहला काम करता कि शराब पिला देता इतनी पिला देता है लोग पूछते कि किसलिए करते है तो लोगों को कहता बैठ जाओ जब आदमी शराब पी लेता तो उसका सारा रूप बदल जाता आदमी का क्योंकि जो जो दबा पड़ा है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है शराब जब तक नहीं पी तब तक राम राम राम राम राम राम कर था अब वो गालियाँ देना शुरू कर देता है तुम जानते हो शराबियों को भला आदमी लेकिन शराब सीखे तुम कहते शराब की वजह से कर रहा है कोई शराब गाली तो पैदा नहीं कर सकती कोई केमिस्ट्री सिद्ध नहीं कर सकती कि शराब से कैसे गाली पैदा हो सकती गाली भीतर दबी पड़ी थी शराब ने बंधन हटा दिया गाली उठ के ऊपर आ गई अब राम राम नहीं कहता राम चंद्र या उतार कर फेंक देता है अब तक बिल्कुल शांत मालूम पड़ता था एकदम क्रोधित हो जाता मधुशाला में जाकर देखो वहां तुम्हें असली तस्वीर दिखाई पड़ेगी आदमी की वही तुम्हारी तस्वीर भी है तुम सिर्फ छताए खड़े हो इसलिए तुम डरते हो शराब पीने से कि कहीं पी ली तो प्रकट हो जाएगा कभी भांग वगैरह पी के देखी अनर्गल आदमी पकने लगता है वो सब भीतर दबा पड़ा है भांग कैसे उसे पैदा करेगी भांग सिर्फ इतना करती है कि नियंत्रण को हटा लेती है तुम भूल गए समाज संस्कार सभ्यता सब, सब भूल गए अब तुम शुद्ध आदमी होगा जैसे तुम हो भीतर अब शुद्ध आदमी बाहर प्रकट होने लगा तो जब तुम होश में थे तब तुम कह रहे थे बड़ी कृपा की क्या पाए बड़ा शकुन हुआ आप जब आते तो घर में मंगल की वर्षा हो जाती आपका चेहरे देख के फूल फल जाते फिर शराब पी जाओ कहने लेकिन निकले बाहर सकल को सुबह से ये ले आए जब भी तुम दिखाई पड़ तो जाते हो तभी दिन खराब जाता है यही भीतर दबा पड़ा था वो बाहर आ गया गुरजिय पहले भीतर के आदमी को बाहर लाता वो कहता पहले जान लेना जरूरी है कि आदमी भीतर कैसा है फिर उसे हिसाब से इसकी विधियां तय करेंगे तुम सक्रिय ध्यान करते हो कुलनी करते हो और ध्यान करते हो उसमें तुम्हारे भीतर जो जो दबा है वो बाहर आ जाता है गुरुजी शराब पिलाता था मैं उसे जरूरी नहीं मानता सक्रिय ध्यान बाहर ले आता है देखो सक्रिय ध्यान में जो आदमी बिल्कुल शांत है चीख रहा है पुकार रहा है जो आदमी बिल्कुल भला मालूम होता था कभी चोट नहीं करेगा वो एकदम घू से ता हवा में युद्ध कर रहा है जैसे किसी को मार डालेगा ये असली आदमी की कोई जरूरत नहीं थोड़ा नियंत्रण ढीला करने की जरूरत है और चीजें बाहर आ जाएंगी ये ही असली है और इसी को बदलना वो जो नकली ऊपर ऊपर है वो तो रंग रोगन है उसका कोई भी मूल्य नहीं है उससे कुछ सार भी नहीं है उसके बदलाहट करने से कुछ बदलाव होगी भी नहीं असली को ही बदला जा सकता है क्योंकि वही शक्ति के स्रोत सुरत कलारी भई मतवारी मतवा पी गई दिन तौले तुम डरे हो आनंद पाने से क्योंकि नियंत्रण जागो नियंत्रण की फिक्र छोड़ो आनंद की फिक्र मन में लाओ थोड़े दिन में जिस जिससे आनंद उतरेगा नियंत्रण अपने आप हट जाएगा इसका ये अर्थ नहीं कि तुम अनियंत्रित हो जाओगे इसका ये भी अर्थ नहीं कि तुम असामाजिक तत्व बन जाओगे की तुम कुछ गलत करने लगोगे नहीं अभी डर है तब कोई डर ना होगा अभी तुम कभी भी असाम कृत्य कर सकते हो हत्यारों का जीवन पढ़ो उन हत्यारों में से कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई भी कह सकता की आदमी हत्या करेगा ठीक तुम जैसे अच्छे भले लोग थे एक दिन हत्या करती मनोवैज्ञानिक तो बड़े विपरीत निष्कर्ष पे पहुंचे वो कहते हैं जो आदमी रोज थोड़ा थोड़ा क्रोध करता रहता है वो हत्या कभी नहीं कर सकता वो अच्छा आदमी तो कुछ उसका रोज ही निकल जाता है जो आदमी रोज चेहरा बनाए रखता है शांति का और इकट्ठा करता जाता है तो वो किसी दिन हत्या कर सकता है विस्फोट के लिए काफी आग चाहिए रोज ही चिंगारी निकल जाए तो विस्फोट क्या इसलिए वो पति बेहतर वो पत्नी बेहतर जो 24 घंटे में एक आध दफा कर लेती वो पति खतरनाक पत्नी कलह करती है वो बुद्ध बने रहती ये खतरनाक ये किसी दिन गर्दन दबा देगा इससे कम में इसका काम नहीं चलेगा इतना इकट्ठा कर लेगा कि फिर किसी दिन ये मार ही डालेगा साधुओं से सावधान हत्यारे वही हो जाते हैं तुम देखो हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए भले अच्छे लोग कल तक दुकान कर रहे थे बाजार जा रहे थे खरीद रहे थे बेच रहे थे मित्र थे अचानक सब समाप्त हो गया वो आदमी जो कल रोज मस्जिद जाता था नमाज पढ़ता था पांच बार वो आदमी जो रोज मंदिर जाता था राम चौदरिया ओढ़ रहता था वो एक दूसरे के मकान में आग लगा रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं छोटे बच्चों को काट रहे हैं, ये कैसे संभव होता है ये सब भीतर दबा पड़ा है तुम खतरनाक हो जैसे तुम हो तुम विस्फोट के लिए जरा जरूरत है बस आग पकड़ जाती थी इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं हर दस साल में दुनिया में एक बड़ा युद्ध चाहिए ही क्योंकि लोग इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि अगर युद्ध में नहीं निकलेगा तो लोगों का जीवन मुश्किल हो जाएगा और छोटे छोटे पागलपन चाहिए ही किसी भी बहाने पागलपन निकल आता है कोई बहाना मिल जाए फुटबॉल खेल रहे लोग अब बड़ी हैरानी की बात है लाखों लोग देखने इकट्ठे होते हैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं लोग गेंद उधर से, से कर फेंक रहे और ये धूप सह रहे हैं और खेलने वालों से भी ज्यादा उन मचा रहे झगड़ा हो जाएंगे मारपीट हो जाएगी घोड़ों की रेस चल रही है उस पे लोग जाके दांव लगा रहे हैं और बिल्कुल पुलकित हो रहे हैं दुखी हो रहे हैं। रो रहे हैं हंस रहे हैं अगर तुम इनको गौर देखो तो तुम पाओगे ये बड़ा पागलपन है ये किस तरह चल रहा है तुम किसी घोड़े को राजी ना कर सकोगे आदमियों को दौड़ाओ घोड़े कभी मारेंगे देखने घोड़े देंगे क्या पागलपन? पर गे भी मारेंगे घोड़ों की तो छोड़ो लेकिन घोड़े दौड़कर हम राज नहीं वहां खड़े बड़े समझदार लोग पैसा है पथ है सब है बुद्धिमानी तो क्या कर रहे हैं कुछ पागलपन है जिसको निकास के लिए रास्ते चाहिए मुर्गे लड़ा रहे हैं। बड़े बड़े नबाब में बैठे हैं, मुर्गे लड़ा रहे हैं। मुर्गे के लड़ाने से हिंसा निकल रही है अगर मेरे मुर्गे ने तुम्हारे मुर्गे को मार डाला तो ये प्रतीक है मैंने तुम्हें मिटा डाला ये बहाना अगर मेरा मुर्ग हार गया तो मैं रात सो न सकूंगा फिर मुर्गे वगैरह महंगे काम तो लोग सस्ते काम शतरंज उस पर घोड़ा हाथी नकली असली तो महंगा है हाथी रखो असली घोड़ा रखो वो जमाने गए राजा महाराजा न रहे तो शतरंज बैठे हैं लोग शतरंज खेल रहे हैं और ऐसे लीन है कि जैसे कबीर का वचन इन्हीं के लिए सूरत कलारी बही मतलारी मजवा पी गई दिन तोले हिंसा क्रोध सतरंज से निकल रहा है हमारे खेल युद्ध के संक्षिप्त संस्करण हिंसा के रूप हम सब भाती भरे हुए व्यर्थ कचे से तुम्हें उसे हटाना पड़े नहीं तो तुम आनंद से भयभीत रहोगे और जो आनंद से भयभीत हो गया वो भ्रष्ट हो गया क्योंकि सारा जीवन आनंद के लिए ये सारा जीवन सारे जीवन सारे की यात्रा एक ही मंजिल को मानती है वो आनंद सुरत कलारी बीमतारी मधुआ पी गई बिन तौले हम सा पाए मांग सरोवर ताल तलैया क्यों डोले ये सूत्र है सार का हंस पाए मान सरोवर ताल तलैया क्यों दोले और जब हंस को मान सरोवर मिल गया तब वो क्षुद्र ताल तलैया में क्यों भटके जिसको परमात्मा मिल गया वो अब में क्यों भटकेगा जिसको वो आखिरी शराब मिल गई अब इन मधुशालाओं में क्यों जाएगा इनमें भी उसी की तलाश में जाता है पत्नी में तुम उसी प्रेम को खोज रहे हो जो तुम्हें प्रार्थना से ही मिल सकता है पति में भी तुम उसी प्रेम को खोज रहे हो जो कोई पति से कभी नहीं मिल सकता सिर्फ परमात्मा से मिल सकता है धन में भी तुम वही खोज रहे हो जो परम धन में ही मिल सकता है पद में भी तुम वही खोज रहे हो जो परम पद में मिल सकता है संसार में तुम उसी को खोज रहे हो जो संसार में नहीं हंसा पाए मान सरोवर ताल तलैया क्यों दो इसलिए असली सवाल ताल तलिए छोड़ने का नहीं है मान सरोवर खोजने का है ये सवाल नहीं कि तुम छुद्र को छोड़ो क्षुद्र छोड़ने योग्य भी नहीं है इतना छुद्र उसकी बात ही उठानी व्यर्थ है अगर तुम छुद्र को छोड़ने में लगोगे तुम उसको बड़ा महत्व दे दोगे इतना महत्व भी नहीं है उसको तुम तो विराट को पाने में लगोगे संसार को छोड़ना नहीं है परमात्मा को पाना कबीर और नानक का यही गहनतम संदेश इसकी उन्होंने सन्यासी नहीं बनाया उनका सन्यासी ग्रस्त वो घर में संसार को क्या छोड़ना छोड़ने योग्य भी नहीं है परमात्मा को पाना और जिसने परमात्मा को पा लिया संसार उसके लिए क्या बाधा रहा है जहां हैं रहे जहा मेरा मानसरोवर मुझे मिल गया मैं तालतलै में नहीं डोलता तालतलैं को छोड़कर भागने की कोई जरूरत नहीं तालतलैं को मिटाने की भी कोई जरूरत नहीं अभी जिनके मानसरोवर नहीं मिले हैं उनके लिए कुछ तो बचने दो जिनको मानसरोवर नहीं मिला है कम से कम तालतलैया रहने दो जीवन के दो ढंग है एक ढंग है नकारात्मक नेगेटिव, एक ढंग है विधायक पॉजिटिव एक ढंग है कि जो गलत है उसको छोड़ो वो नकारात्मक और दूसरा ढंग है कि जो सही है उसे पाओ वो विधायक तुम तो नकारात्मक से बचना क्योंकि निषेध सिर्फ मृत्यु में ले जाता है मैं तुमसे नहीं कहता धन छोड़ो मैं तुमसे नहीं कहता घर छोड़ो मैं तुमसे तुम कहता हूँ जागो घर तुम्हारे लिए काफी नहीं बड़े घर को खोजो और बड़ा घर मिल जाए तो तुम इस घर में भी रह आओगे लेकिन कमलवत हो जाओगे घर तुम्हें छुएगा नहीं तुम रहोगे संसार में और संसार के बाहर रहोगे संसार तुम्हारे भीतर प्रवेश न करेगा हंसा पाए मानसरोवर, सरोवर ताल तलैया चो दू तेरा साहब है घर मे बाहर लेना क्यों खोले कहे कबीर सुमित साथियों साहब मिल गए दिल ओले तेरा साहब है घर में ही बाहर लेना क्यों खोले संसार का अर्थ है जो भीतर है उसे हम बाहर खोज लें धर्म का अर्थ है जो जहां है उसे हम वहीं खोज लें सूफी फकीर औरत हुई राधिया बड़ी बहुमूल्य स्त्रियों में दो चार स्त्रियां ही मनुष्य जाति के इतिहास में इस ऊंचाई तक पहुँची जहाँ राबिया एक दिन लोगों ने देखा घर के बाहर कुछ खोजती पी बुरी औरत तो दूसरे लोग साथ देने आ गए पुरानी कहानी है अब तो कोई नहीं आता छोटा गांव पास पड़ोस के लोग आ गए उन्होंने कहा कि राबिया क्या खो गया उसने कहा मेरी सुई खो गई तो खोजने लगे वे भी सांझ का ढलता सूरज अंधेरा उतरता फिर एक आदमी ने पूछा कि सुई बहुत छोटी चीज है रास्ता बड़ा है कहाँ गिरी ठीक जगह बताओ तो मिल भी जाए अन्य रात उतरने के करीब है रागिया ने कहा वो मत पूछो कि कहाँ गिरी क्योंकि गिरी तो घर के भीतर है वो तो सब हंसने लगे उन्होंने कहा रागिया पागल तो नहीं हो गई अगर सुई घर के भीतर गिरी है तो बाहर क्यों खोज रही राबिया ने कहा मजबूरी है घर में दिया नहीं अंधेरा है और अंधेरे में खोजने से क्या फार? बाहर सारोज क्यूं सूरज की थोड़ी रोशनी से रोशनी में ही खोजा जा सकता है लोगों ने क्या पागल रोशनी में खोजा जा सकता है ये सच है लेकिन अगर खोया ही ना होगा तो रोशनी भी क्या करेगी रोशनी कोई सुई को बना तो न अच्छा हो राबिया की दिए को हम घर के भीतर ले जाए जो चीज जहां खोई है वही मिलेगी राबिया ने कहा कि तुम बड़े समझदार हो लोगों, लेकिन अपनी जिंदगी में तुमने ऐसा नहीं किया और मैं वैसा ही कर रही हूं जैसा तुमने अपनी जिंदगी में किया है भीतर जिससे खोया है तुम बाहर खोज रहे हो तो मैंने सोचा यही तर्क तुम्हारा है तुम्हारी बस्ती में रहती हूँ इसी तर्क को मान के चलना ठीक है लेकिन तुम मुझे पागल कह रहे हो तुमने कभी सोचा की तुमने आनंद कहाँ खोया है तुमने आनंद कारों में खोया है बड़े मकानों में खोया है तिजोरियों में खोया है तुम्हें याद आता कभी तुम जब इस संसार में आए थे न तो तिजोड़िया साथ लाए थे न बड़ी कारें, है न बड़े मकान तुम क्या लेके आए थे लेकिन आनंद तुम्हारे साथ था तुम प्रफुल्लित थे बच्चे की भांति तुम परम आनंदित थे थे आनंद तुम बिकर लेके आए थे एक बात समझ लेना जरूरी कि जिसको हमने स्वाद न लिया हो उसे हम खोजेंगे कैसे हर आदमी आनंद खोज रहा है इसका मतलब है कि कभी न कभी उसने आनंद को जाना है कोई स्वाद पहचाना है खोजोगे कैसे हर बच्चा आनंद से पैदा होता है हर बच्चा आनंद के जगत से आता है हर बच्चा अपने भीतर आनंद की धुम लाता है फिर धीरे दीर धीरे हम उस हावी हो जाते हैं, समाज संस्कारित करता है इसलिए तो तुम्हें चार साल के पहले की याद नहीं आती तुम खोजने की कोशिश करो अपने अतीत में, तो तीन साल चार साल पांच साल बस उस उम्र तक तुम याददाश्त ले जा सकोगे फिर याददाश्त समाप्त हो जाती क्यों क्या कारण तुम थे तो याददाश्त तो होनी चाहिए लेकिन तुम इतने आनंदित थे कि याददाश्त तो दुख की बनती आनंद की नहीं बनती जब जूता पैर में ठीक आ जाता है तो दर्द होते ही नहीं तो याददाश्त कैसे बनेगी तुम चार पांच साल की उम्र तक याद नहीं कर पाते क्योंकि तुम इतने प्रफुल्लित थे इतने प्रसन्न थे ही नहीं दुख दुखी न था तो लकीर ही न खींची तुम्हारा मन कोरा का कोरा रहा आनंद की कोई लकीर नहीं खींचती आनंद तो आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की भांति उनके पद नहीं छूटते इसलिए तुम याद नहीं कर पाते मगर कुछ अनजाने धुन भी पर गूंजती रहती इसलिए बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी कहता है की बचपन बस बचपन सब कुछ था बचपन के गीत गाता है जी सब कहते हैं जब तक तुम पुनः बच्चों की भांति न हो जाओगे तब तक, तक प्रभु का राज्य तुम्हें न मिल सकेगा इसका अर्थ ही हुआ कि बच्चों को कुछ प्रभु के राज्य की झलक थी निश्चित थी आनंद भीतर था समाज ऊपर से छा गया शिक्षा और संस्कार ने सब दबा दिया तुम्हें फिर से शिक्षा और संस्कार काटना पड़ेगा और अपने भीतर के आनंद की तलाश करनी पड़े तेरा साहब है घर में बाहर ने न क्यों खोले कहे कबीर सुनो भाई साधु साहब मिल गए तिल ओले तिल शब्द को समझना उपयोगी है आंख खोल कर तुम देखते हो हिमालय दिखाई पड़ता है विराट हिमालय उत्तर उसके शिखर आकाश को छूती हुई उसकी भुजाएं, हिम से हुए हिमालय को तुम देखते हो इतना विराट हिमालय और तुम्हारी छोटी सी आंख इतने बड़े हिमालय को देख पाती अगर हिमालय को छिपाना हो तुम्हारी आंख से तो क्या करना पड़े एक छोटा सा तिल तुम्हारी आंख में डाल देना काफी कोई हिमालय को छिपाने की जरूरत नहीं बस तो एक छोटा सा रेत का टुकड़ा तुम्हारी आंख में डाल देना जरूरी बस आंख तिल मिला दे हिमालय खो गया हिमालय छिप गया तिल की ओट में आंख में किरकिरी और हिमालय खो गया एक जरा से रेत के टुकड़े में जो आंख से दिखाई देना पड़े उसमें हिमालय तप इतना जरा कबीर कहते हैं ऐसा ही तुम्हारा साथ खो गया है आख में जरा सा तिल जरा सा कचरा पड़ गया है और इतना विराट परमात्मा छिप गया है तुम्हें कुछ परमात्मा को खोजने के लिए और नहीं करना सिर्फ आँख को साफ कर लेना आंख की किरकिरी को साफ कर लेना साफ आँख और परमात्मा उपलब्ध हम तो सदा वहाँ मौजूद है कहे कबीर सुनो भाई साहब मिल गए तिल ओले तिल की ओट में छिपा है साहब मालिक प्रभु खोजने कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं बस आंख से तिल हट जाए क्या है तिल किस आख और किस तिल की बात कर रहे हैं कबीर तुम्हारा अहंकार बस रेत की तरह तुम्हारी आंख पर तो पड़ा है मैं हूं यही है दिल इसी के नीचे वो छिप गया है जो वस्तुता है और जैसे तुम हटा दोगे मैं हूं ये गया वही हो गया मैं के हटते ही दिल हट जाकर साहब मिल जाते तुम जब तक हो तब तक तुम उसे न पा